गीता तत्व चिंतन गीता का अनुबंध चतुर्दय गीता महाभारत का ही अंश यह गीता गायत कृष्ण की महिमा में रूप है जो महाभारत के माध्यम से हमारे समक्ष प्रकट होता है गीता महाभारत के ही अंश रूप में हमें प्राप्त होती है कुछ लोग कहते हैं कि यह महाभारत का अंश नहीं बाद में इसकी रचना कर इसे महाभारत में डाल दिया होगा उनके मतानुसार गीता महाभारत में क्षेपक है प्रक्षिप्त है परंतु ऐसे भी दुरंधर विद्वान हैं जो ऊपर युक्त राय को नहीं मानते और कहते हैं कि गीता स्वतंत्र रूप से लिखी न जाकर महाभारत के अंश रूप में ही लिखी गई है वे अपने कथन के पुष्टि में प्रमाण देते हुए कहते हैं कि दोनों ग्रंथों की भाषाएँ समान है यदि दोनों अलग अलग काल की रचनाएँ होती तो दोनों की भाषा में अंतर अवश्य रहता भाषाओं का एक प्रवाह होता है भाषाओं को अपनी एक शैली होती है पचास वर्षों में भाषा में शैली और प्रवाह की दृष्टि से कुछ तो परिवर्तन अवश्य हो जाता है हम अंग्रेजी भाषा को ले लें या हिंदी को ही लें पिछले पचास वर्षों में कितना अंतर शैली में मालूम पड़ता है परंतु महाभारत और गीता का अध्ययन करने पर ऐसा नहीं पता चलता कि कहीं भाषा का प्रवाह बदला हो जो हो हमें इस पंडिताऊ ऊहापोह में नहीं पढ़ना है हमारे लिए इतना जान लेना पर्याप्त है कि गीता महाभारत में छेपक नहीं है बल्कि उसका अपना अंश है यदि महाभारत दुग्ध है तो गीता उससे प्राप्त नवनीत कवि गाता है पारा सरोज ममलम गीतार्थ गंधोत्कटम नाना नानाख्यानक केसर हरिका संबोधना बोधिम लोके सज्जन षट्पदरहरह पेपीयम मुदा भूयात भारत पंकज करम्वंसिन्न श्रेयसे व्यास के वचन रूपी सरोवर में महाभारत रूप निर्मल कमल उपच्या है जिसमें गीतार्च गीता तीव्र सुर भी है नाना आख्यानों का केसर है जो हरि प्रसंग से पूरी तरह खिला हुआ है तथा जिसका सूजन अली इस श्लोक में मुदित होकर पान करते हैं ऐसा यह महाभारत पंकज श्रेय चाहने वालों के कलिमल का नाश करे यहाँ पर कवि महाभारत की उपमा कमल से देता है और गीता को उसकी सुरभि बतलाता है एक और बात महाभारत में हम अनेकों कहानियाँ और आख्यान पाते हैं पर गीता में केवल सिद्धांतों की चर्चा है फिर हम यह भी देखते हैं कि गीता में जिन सिद्धांतों का विवेचन हुआ है उन्हीं को सरल ढंग से समझाने के लिए महाभारत की आख्यायिकाओं का विस्तार हुआ है इसलिए मैं महाभारत को गीता की टीका मानता हूँ हमने पहले कहा कि गीता वेदों की उत्तम टीका है जिसकी रचना वेदों को निश्वसित करने वाले साक्षात भगवान कहते हैं और गीता की टीका है महाभारत गीता कोई भी श्लोक के ले को ले उसकी स्पष्ट और सुविस्तृत व्याख्या मैं आपको महाभारत का कोई न कोई आख्यान अवश्य मिल जाएगा उदाहरण के लिए वह श्लोक ले लें जहाँ श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं माम मि पार्थ व्यपाश्रित ये पिश्यू पाप योन य स्त्रियो वैश्यास तथा सुद्रास तेपि पराम गति हे अर्जुन स्त्री वैश्य या शूद्र जो भी पाप योनि के अंतर्गत माने जाते हैं वे भी मेरा आश्रय ग्रहण कर परम गति को प्राप्त होते हैं